ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु श्रीमद् गीता दो गीता अध्याय का सार श्लोक संख्या चौसठ से आग्या अनुवाद ओं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद शी भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोपाद के संस्थापकाचार्य के द्वारा उम ज्ञानतीजनशलाकया चक्षुरमीलिम ये नस्म श्रीगुड़े नम श्रीचैतन्य मनोभीष्टम स्थित येन भूतदे स्वयं रूप कदम तो अभी तक भगवान ने बताया कि कैसे कोई पतन होता है किसी का मतलब इंद्रिया किस प्रकार से मन के ऊपर हावी हो जाती है जो भगवान ने सातवें श्लोक में बताया था यत्न करने पर भी इंद्रिया मन पे हावी हो जाती है यदि वो भगवान की सेवा में नहीं लगती तो उसकी विधि बता दी कल भगवान ने ध्यात विषयान संसद संगस्थुपजाते संगा साम का क्रोधो विजाते क्रोध्भवती स्मृतिभ्रम स्मृति बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यतिराज भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष रागद्वेश विषयानिंद्रिय्चर आत्मश्यत्मा आत्मा अतिग्छति लेकिन जो राग और द्वेष से विमुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं वश में रखते हैं आत्मवश्य तो ऐसे व्यक्ति को जल्द ही प्रसाद प्राप्त होता है जैसे व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त होता है अर्थात कृपा प्राप्त होती है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 इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है किंतु जब भावना भावित व्यक्ति से स्तर पर क्यों न दिखे किन्तु कृष्ण भावना भावित होने के होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है अन्य कुछ नहीं अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से होता है कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया सामान्य कार्य भी कर सकता है से अपने लिए करता हो अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है यही चेतना भगवान की अहितु की कृपा है जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त हुए होते हुए भी हो सकती है पे एक शब्दों के इंद्रि चरन। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय ही चरण मतलब चरण करते हुए किसको विषयों को विषयों को इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा विषयों में लगते हुए भी जो व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है अपनी इंद्रियों को आत्मवश्य ही और राग द्वेष से मुक्त रहता है ऐसे व्यक्ति को प्रसाद यानी कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो ये स्थिति मुनि की स्थिति है कि वो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियो विषय में पूरी तरह से लगे हुए होते हुए भी वो राग और द्वेष से विमुक्त है और इसलिए इंद्रियों का इंद्रियों विषय से उत्पन्न जो भोग है वो नहीं करते हैं अर्थात वो जो कछुए वाली वाला उदाहरण दिया कि भगवान की सेवा में जितनी भी इंद्रियों को लगाना है विषयों में उतनी वो लगाते हैं लेकिन उससे भोग नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक वैरागी है और बाहरी रूप बाह्य रूप से क्या दिखेगा ये तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगा रहा है तो, तो भोगी है ऐसा लगेगा लग सकता है किंतु वो व्यक्ति भोगी नहीं है वो तो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों का सही उपयोग कर रहा है भगवान की सेवा में इसलिए वो भोगी नहीं है ऐसे शुपाध है बाहरी रूप से बाह्य रूप से लगेगा कि करोड़ों करोड़ों रुपयों के मालिक बन गए सही? इतने मंदिर सो तो मंदिर थे उनके महल जैसे बड़े बड़े और हमेशा एयरप्लेन में ही घूमते थे उस समय आजकल तो नॉर्मल वस्तु हो गई एयरप्लेन में घूमना उस समय तो गाड़ी में घूमना भी बड़ी बात थी कार में घूमना भी बड़ी बात थी उस समय उस समय शिल प्रोपात पूरे पृथ्वी में बारह बार चक्कर लगा लिए एयरोप्लेन से अलग अलग अलग अलग जगह में सजाते थे और इतने रुपए इकट्ठा किए उससे मंदिर बनाए इतनी पुस्तकें वितरित की इतने शिष्य और रोज खाते थे तो बढ़िया खाते थे और कपड़े भी ऐसे पहनते हैं सबको भी खिलाते थे सिल्क, सिल्क के कपड़े पहनते थे और गाड़ियों में घूमते थे बड़ी बड़ी उस समय की उस समय की बड़ी गाड़िया सोने की घड़ी पहनते थे तो तो लग सकता है कि तो इंद्रियां हैं वो इंद्रिया के विषय में लग रही है तो किंतु ऐसे व्यक्ति केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए सब कर रहे हैं अपना भोग के लिए नहीं कर रहे हैं इसलिए वो इंद्रिया के विषय में एक्चुअली नहीं लग रहे हैं और उनको कृपा प्राप्त होती है यानी कि जैसे शुपात को हुई तो भेद क्या रहता है दोनों में एक इंद्रिय में आसक्त व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है इंद्रियों को इंद्रिय विषय से संपर्क करा रहा है उसमें और एक शुद्ध कृष्ण भक्त में जो इंद्रियों को इंद्रिय विषय से संपर्क करा रहा है दूसरा उदाहरण है चैतन्य महाप्रु के नित्य पार्षद रामानंद राय वो बहुत ही जवान जो लड़कियां हैं उनको ड्रामा के लिए तैयार करते थे जगन्नाथ भगवान के सामने ड्रामा कराने के लिए तो वो तैयार करते थे उसमें उनके शरीर की मालिश करते थे और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं करते थे जो एक सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा दस बार करने से पहले किंतु वो जरा भी विचलित नहीं होते थे वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहे थे तो उनकी लग सकता है बाहरी रूप से को ये तो कैसा आदमी है भोग में लगे हैं। लेकिन वो भोग में नहीं लगे हैं। पूरी तरह से नियंत्रित है इंद्रियों में इसलिए आत्मवश्य शब्द यहाँ पे है बहुत महत्वपूर्ण है ये भेद करता है एक सामान्य इंद्रिय भोग करने वाले व्यक्ति में और एक शुद्ध भक्त में कि शुद्ध भक्त है वो जब चाहे अपनी इच्छा से वो इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में लाएगा और जैसे ही उनकी इच्छा हुई तो अपनी इच्छा से वो उससे दूर भी हटा देगा उसको कोई समस्या नहीं होगी उससे दूर हटाने में नहीं? जैसे कछुआ करता है ऐसे वो आत्मवश्य है आ, आ, आ, आत्म आ, खुद के वश में है उनकी इंद्रियां ऐसा नहीं है कि इंद्रिया उनको बोल रही नहीं भोग करो करो करो करो जो भोगी होता है उनको इंद्रिया लेके जाती है करना ही पड़ेगा रोकने जाते तो भी नहीं रुकती है असत्य पापम चरती पुरुषा अनिच्छम नपी वार्षण बलादिवनियो दुझा ऐसा कैसे होता है कि इच्छा नहीं होते हुए भी बलपूर्वक पाप कार्य में लगा दिया जाता है तो ये एक सामान्य व्यक्ति जो बद्य जीव है उसकी स्थिति है कि इंद्रियों के द्वारा बलपूर्वक इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है जबकि जो शुद्ध भक्त है वो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए और उसी का बल है कि वह वापस भी खींच लेते हैं उनको इंद्रिया कंट्रोल में नहीं कर सकती इंद्रिया उनके नियंत्रण में है इसलिए यहाँ पे आत्मावश्य शब्द बहुत उसके वश में है इंद्रियां कैसे उपयोग होगी ना कि वो इंद्रियों के वश में तो ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा को अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं प्रसादम अधिगछति प्रसाद सर्व दुखान हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत असोक याशु बुद्धि पर्यवत से प्रसाद से सभी दुखों का ह्रास हो जाता है हानि हो जाती है खत्म हो जाते हैं और इस प्रकार से प्रसन्न चेतना वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा उसकी बुद्धि जल्दी ही स्थित हो जाती है इस प्रकार से कृष्ण भवन अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है नुद्धि न नचायुक्तस्य नचा भावना चाव न चाभाव यत शांति शांति अशांत कुत सुखम और जो अयुक्त है जो युक्त नहीं है अर्थात भक्ति में जो युक्त नहीं है तो उसकी बुद्धि नहीं होती है नास्ती बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं होती है मतलब कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति वाली बुद्धि नहीं होती है वास्तविक बुद्धि नहीं होती यहाँ पे जो बुद्धि की बात की है बुद्धि योग की या प्रज्ञा की या बताया ना तस् बुद्धि ही या प्रज्ञा या बुद्धि से एक ही चीज है Osionfish. तो जो युक्त नहीं है उसकी बुद्धि नहीं होती इस प्रकार से बुद्धि नहीं होती ऐसा नहीं कि उसको क्या बाकी सब प्रकार की बुद्धि हो सकती है लेकिन जो वास्तविक बुद्धि है बुद्धि नहीं होती उसकी नास्ति बुद्धि अयुक्त न च से भावना और जो अयुक्त है जो भक्त नहीं है उसकी भावना भी नहीं होती भावना का अर्थ है चिप्स न चा न चा अभाव यथशांति और जिसका चित्त स्थिर नहीं है उसको शांति नहीं होती और जो शांत नहीं है अशांत से कुछ उसका सुख कहाँ हो उसको कोई सुख भी नहीं होता जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती अतः हाँ पांचवे अध्याय में उन्तीसवे श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोगता है स्वामी तथा सेवक मित्र चित्त तो होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है स्वामी तथा सत्य मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है वह जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे कृष्ण भवनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है भगवदगीता में भगवान कहते हैं शांति का सूत्र भोगता हम मैं भोगता हूँ ये जो समझ लेता है भोक्ता हम यज्ञ तपस्ता सभी यज्ञों का और सभी तपश्चर्यो का भोक्ता मैं हूँ और सर्वलोक महेश्वर हूं और सभी लोकों का सबसे बड़ा ईश्वर सबसे ऊपर का ईश्वर महेश्वर परमं परमं मैं हूँ तम ईश्वरा नाम महेश्वरम तम देवता नाम परम च दैवतम और तीसरा क्या की मैं सबका सुरित मित्र हूँ सबके हृदय में ये तीन वस्तु जो अच्छे से समझ लेता है वो शांति प्राप्त करता है सुनिदम सर्वभूता माम शांति तो इसलिए जो ये नहीं जानता है वो शांति प्राप्त नहीं करता है यही बात यहाँ पे भी बताई है कि जिसकी बुद्धि भगवान में युक्त नहीं है ना तो उसकी बुद्धि है ना तो उसको शांति है तो फिर सुख तो कहा से होगा चैतन्य चरिता में एक और जगह पे यही चीज बताई है मुक्ति सिद्धि अशांत, कृष्ण भक्त निष्का मतय शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि सभी प्रकार के जो कामना करने वाले लोग हैं वो सब अशांत होते हैं भोग के कामी जो है मोक्ष के जो कामी है मोक्ष प्राप्त करना है सिद्धि के जो काम है अलग अलग प्रकार के अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो कामना करते हैं वो सब लोग अशांत रहते हैं लेकिन क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम होता है उसकी और कुछ कामना नहीं होती भगवान को संतुष्ट करने के अलावा इसलिए वो शांत होता है अतएव शांत यही चीज यहाँ पर बताइए इंद्रिया इंद्रियाम ही चरता यन मनोधी अनु पे बताया है इंद्रियानाम, इंद्रियों में से इंद्रिया बहुत सारी इंद्रिया है ना सभी इंद्रियों में से इंद्रिया चरताधीये कोई एक पर पे भी यदि मन केंद्रित हो जाता है उसको भोग करने के लिए तो सदस्य हरती प्रज्ञा तो वो इंद्रिया जो है वो इस व्यक्ति की जो प्रज्ञा है अथवा अच्छा बुद्धि है उसको हर लेती है तो एक इंद्रिय बहुत सारी इंद्रियां में चरण कर सकती थी एक इंद्रिय के ऊपर भी यदि मन ने ध्यान कर लिया तो उसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि वो इंद्रिय हर लेती है कैसे वायु और नावी वी जिस प्रकार से जो तेज पवन है वायु वो पानी में जो नाव चल रही है उसको कैसे डाडोल कर सकती है उस प्रकार जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है पर यदि भगवान की में ना लगी रहे जैसा की महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है तो यह श्लोक महत्वपूर्ण है कोई एक इंद्रिया भी यदि कृष्ण सेवा में नहीं लगती तो इंद्र तृप्ति के लिए मान करेगी और मन उसमें लगेगा तो, तो हमको पतन करवाएगी इसलिए एक तरह से सैद्धांतिक रूप से ये सही है कि केवल जप और कीर्तन करने से हरिनाम करने से हम भगवत भगवतधाम जा सके वही मुख्य विधि किंतु व्यावहारिक रूप में वो सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि व्यावहारिक रूप से हम सब की अलग अलग इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में यदि नहीं लगाते हैं तो दूसरी जगह पे जाती है इसलिए सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है तो हर्चा विग्रह का पूजन भी होना चाहिए सेवा भी होनी चाहिए अलग अलग प्रकार से हरिनाम भी होना चाहिए इत्यादि क्योंकि हरिनाम करने में केवल बोलने की इंद्रिया और सुनने की इंद्रियां ही दो लग रही है तो बाकी सब दूसरी दूसरी जगह भाग जाती है और उसके ऊपर मन केंद्रित हो जाता है और वो हमको पतन का कारण बनती है हमारा इसलिए प्रभुपा जो बाबा जी बनने का सोचते थे लोग मैं केवल अभी चौसठ माला है एक सौ तो अट्ठाईस माला है एक सौ तो बानवे माला करूँगा इनकोटी नाम हरिदास ठाकुर की तरह ऐसा कभी वृंदावन में बहुत सारे ऐसे बाबा जी ऐसा करते तो ऊपर जब भारत में वापस आए अपने शिष्यों को लेकर के तो वृंदावन इत्यादि जाते थे तो ये बाबा जी लोग इनके शिष्यों को पकड़ लेते थे कि चलो तुमको अभी उच्च स्वाद दिलाता हूँ हरिनाम करो हरि नाम ही सबसे ऊपर है और सब कुछ नीचे है हरी नाम करो भाई आर नीचे तो इसलिए हरी नाम करो आओ मेरे साथ बैठो हम रोज एक सौ अट्ठाईस माला करेंगे थोड़ी बहुत भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे बाकी माला करते रहेंगे पूरा दिन भजन भजन आनंद बोलते हैं अपने आप को तो प्रभुपात बोले कि ये सब माया है ऐसा मत करो ये गलत है ये करने जाओगे यदि तुम हरि नाम ही करते रहना चाहोगे और कुछ नहीं करना चाहोगे तो तुम थोड़े दिन में ही केवल स्त्रियों का चिंतन करोगे और पतन को प्राप्त हो गया क्योंकि अभी हमारी दास ठाकुर की तरह नहीं हुए हैं हमारी सभी इंद्रियां अम्बरीश महाराज की तरह सेवा में लगानी चाहिए अम्बरीश महाराज हमारे आदर्श है सैद्धांतिक तो रूप से सही बात है कोई भी एक अः नौविधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति का अंग हमें यदि पालन करते हैं तो हमको कृष्ण प्रेम दे सकता है विष्णु श्रवण है परीक्षित अभवदी कीर्तन के श्रवण से परीक्षित ने सिद्धि प्राप्त की वैया सकी सुव गोस्वामी ने कीर्तन से प्राप्त की सिद्धि स्मरण से प्रहलाद महाराज ने सिद्धि प्राप्त वंदन से अक्रू ध्रुव ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज ने वंदन किसने किया था क्या कहो वो श्लोक है पूरा तो ये बात सही है सैद्धांतिक रूप से किंतु ज्यादातर जो हम लोग हैं हम हमें सभी इंद्रिया लगानी पड़ती है क्योंकि हमारी एक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगती है तो बाकी सब दूसरी जगह पे लगने लगती है ऐसा नहीं बाकी सब शांति से बैठी तो वो एक जगह पे भी इंद्रिया यदि उसकी भगवान की सेवा में नहीं लगी तो वो इंद्रिय हमको हमारे पतन का कारण बन जाती है इसलिए जीव गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने श्रवण कीर्तन की विधि के साथ साथ अर्चन विधि अर्थात ग्रह का पूजन विधि दी है और वर्णन वर्णाश्रम दिया है इसमें सभी प्रकार से हम अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों को भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं से लगाए जिससे हमारे पतन का कारण होगा बाकी कल करेंगे कल ये अध्यय समाप्त हो जाएंगे केवल आज ये ले लेते हैं और सर्वे तो भगवान कह रहे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहिता निगृहितनी सर्वश इंद्रिया इंद्रिया तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तो इसलिए तस्मात अभी ये सेक्शन का अंत कर रहे हैं भगवान इंद्रिय वाला इंद्रियो के जो कहाँ से शुरू किया था सछुवे के उदाहरण से शुरू किया था उसकी इंद्रिय निग्रह कैसा होता है उसको पूरा कर रहे हैं यहाँ पे भगवान उपसंहार कर रहे हैं उसका संक्षिप्त में इसलिए तस्मा यस्य जिसकी महाबाह है महाबाहू निगृहितानी संपूर्ण रूप से नियंत्रण में है सर्वश सर्वश इंद्रियाणी सभी इंद्रियां जिनकी संपूर्ण रूप से नियंत्रण में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है तो अतः महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है कृष्ण भवन अमृत द्वारा या सारी के, के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिया तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान लगाए किया जा सकता है जो व्यक्ति यह हृदय संगम कर लेता है कि कृष्णा भवन अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के प्रथ प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है तो जो इसका प्रयास करता है अभ्यास करता है क्या इसका इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की सेवा लगाए रखने का जिसका जो अभ्यास करता है उसको साधक कहते हैं और वो मोक्ष का अधिकारी है। आगे जाकर के मोक्ष प्राप्त करेगा और जो ऑलरेडी इसको अभ्यास नहीं कर रहा है वो तो ऑलरेडी उसी को कर रहा है उसी प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा लगा रहा है अपनी सेवा नहीं लगा रहा है।, है, है।, तो है वो ऑलरेडी मुक्त है जीवन मुक्त है यह हरिदास्य कर्मणा मनसा जिरा निखिलासु जीवन मुक्त जीवन मुक्त तो सौ चे जिसके सभी कार्य केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए है हरे दास के शरीर से कर्मणा मन से मनसा वाचा से गिरा वो इस निखिल इस पृथ्वी पे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है। अरे उपहार भगवद गीता ए स्वरूप की जाए